मेरा एक सपना है कहानी मार्टिन लूथर किंग कि अपनी आंखों को रगड़ा इतने सारे भाषण इतनी बैठकें दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक था उनका काम अश्वित लोगों के प्रति गुरु के नजरिए को बदलने की कोशिश करना अपने ख्यालों में गुम मार्टिन ने अचानक एक अश्वेत लड़के को दौड़कर सड़क पार करते हुए देखा उसके आंसू उसके गालों पर बह रहे थे और मुंह खुला था मानो दर्द भरी चीख निकल रही हो। सड़क पार करते ही वो बैठ पटरी पर बैठ गया और अपना सिर हाथों में छिपा लिया इस लड़के को भला क्या हुआ मार्टिन सोचने लगे वो अपने कमरे से निकले तेजी से सीढ़ियों से उतरे और लड़के की ओर पढ़े क्या परेशानी है बेटे बैन ने भीगी आंखों से उस लंबे सुडोल व्यक्ति को देखा जिनकी आवाज गहरी गंभीर होने के साथ कोमल और सहृदय भी थी बेन को यह समझ नहीं सूझ नहीं रहा था कि वह बात कहां से शुरू करे पर शब्द खुद बखुद निकल पड़े पहले हम दोस्त थे पर तब वे मुझे काला को लूटा कहने लगे कहने लगे कि वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वे गोरे हैं और तब हम झगड़ पड़े अब हम दोस्त नहीं रह सकते जरा सब थमो बेटा लो पहले अपनी आंखों को पोछो मार्टिन ने बैन को एक बड़ा सा दिया तुम्हारा नाम क्या है मार्टिन बैन के पास ही पटरी पर बैठ गए मानो पुर, दोनों पुराने दोस्त हों। बैन बैन बैन टेलर मॉर्गन। तो बहुत साल लो पहले मैं तुम्हारी ही उम्र के एक नन्हे को जानता था उसका नाम था मार्टिन वो अभी तुम्हारी तरह झगड़े फसादों में उलझता था बैन ने रोना बंद किया और सीधे मार्टिन उधर किंग के चेहरे की ओर ताकने लगा क्या वो लड़ने झगड़ने में अच्छा था उसने जानना चाह हाँ पहले तो अच्छा ही था क्योंकि उससे भी तुम्हारी तरल तकलीफ हुआ करती थी पर बाद में उसे समझ आया कि झगड़ने से ज्यादा लोगों को तकलीफ पहुँचती है इसलिए वो अच्छा बोलने वाला बना मार्टिन ने समझाया बैन को इस बारे में और जानना था इस मार्टिन के बारे में और बताइए ना उसने कहा अध्याय दो जब मार्टिन छह बरस का हुआ तब उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि अश्वेत होने का मतलब अलग होना होता है स्कूल में यह उसका पहला दिन था और वह अपने दोस्तों को सब कुछ बताने को बेताब था उसके दोस्त गोरे थे और उन्होंने भी तब ही स्कूल जाना शुरू किया था जरा सा थमो जनाब उसकी माँ ने स्कूल से लौटने पर उसे रोक कर कहा देखो बेटा हो सकता है कि तुम्हारे साथ अब कोई खेलना न चाहे मार्टिन उलझन में पड़ गया उसकी माँ ने आगे जोड़ा तुम लोग अब तक दोस्त रहे हो पर अब खैर यह हमेशा याद रखना कि तुम किसी भी गोरे इंसान से कम नहीं मार्टिन की माँ की बात मार्टिन को माँ की बात ठीक से समझ तो नहीं आई पर उसने जो कहा वो उसे हमेशा याद रहा मार्टिन और उसके गोरे दोस्तों के बीच दूरिया बढ़ती गई मार्टिन ने जल्दी सीख लिया कि अश्वेत और गोरे लोगों के साथ अलग अलग बर्ताव किया जाता है आठ वर्ष का मार्टिन अपने पिता के साथ जूतों का जोड़ा खरीदने दुकान पर गया एक गोरा सहायक उसकी ओर बढ़ा मैं आपकी जरूर मदद करूंगा पर आप दुकान के पिछले हिस्से में आ जाए सहायक ने कहा मार्टिन के पिता ने सहायक की आंखों में सीधे देखकर कहा अगर आप अपनी सेवाएं यहाँ नहीं दे सकते तो हमें उसकी दरकार नहीं है तब मार्टिन और उसके पिता दुकान से निकल गए मार्टिन को अपने जूते मिले जरूर पर उस दुकान से जहाँ उनके साथ सम्मान, सम्मान मार्टिन बड़े होने लगे उन्होंने सीखा कि लड़ने झगड़ने से तकलीफ कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती है समस्या पर बातचीत करना हमेशा बेहतर होता है पंद्रह साल की उम्र में वह कॉलेज गए और वहां भाषण देने की कला में माहिर हो चले एक रात कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ वह बस से घर लौट रहे थे बस चालक ने उन्हें अपनी सीटों से उठकर कुछ खड़े हुए गोरों को जगह देने को कहा चलो फौरन खड़े हो जाओ चालक चिल्लाया मार्टिन को यह अच्छा तो नहीं लगा फिर भी उन्होंने वक किया जो उनसे कहा गया कॉलेज की छुट्टियों के, के दौरान मार्टिन ने फुटकर काम किए यहां भी उन्होंने पाया कि अश्वेतों को गोरों से कम भुगतान किया जाता है तब भी जब दोनों समान काम कर रहे हो कॉलेज पूरा करने के बाद मार्टिन ने यह मार्टिन यह तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए तब एक दिन उनके कॉलेज के प्रिंसिपल को उनके प्रवचन के दौरान यह कहते सुना कि अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में लोगों के नस्लवादी नजरियों को बदलने की सख्त जरूरत है उनकी बात सीधे मार्टिन के दिल में उतर गई उन्होंने सोचा कि पादरी बन प्रवचन देने से अश्वेतों और गोरों को एक दूसरे के करीब लाया जा सकता है उन्होंने फैसला कर लिया था उन्नीस में मार्टिन मोन्टेगमेरी अलाबामा के बैप्टिस्ट गिरजे के पादरी बने उन्होंने संकल्प कर लिया था कि वह गोरो को यह समझा सकेंगे कि उन्हें अश्वेतों के साथ अन्याय का बर्ताव नहीं करना चाहिए यह काम मार्टिन बातचीत और प्रवचन के सहारे करना चाहते थे तब एक दिसंबर 1955 के दिन उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया अध्याय चार, एक छोटे की काली व्रिध्या ने, ने मार्टिन की जिंदगी बदल डाली यह थकी हुई वृद्धा भेदभाव से उगता चुकी थी यह वृद्धा रोजा पार्कर को माउंट के एक बस परिचालक ने कहा कि वह गोरे के लिए अपनी सीट खाली करते पर उसने मना कर दिया बड़ी शांति और शिष्टता से पर वो अपनी जगह से हिली नहीं इस घटना से पहले अपने अधिकारों पर अड़ने पर कुछ अश्वेत लोगों की हत्या तक की जा चुकी थी चालक बहस बढ़ाना नहीं चाहता था सो उसने पुलिस को फोन किया रोजा गिरफ्तार कर ली गई उन दिनों भोजनालयों में गोरों और अश्वेतों के बैठने की स्थान अलग अलग हुआ करते थे पार्क में उनकी बेंचे अलग होती थी टॉयलेट तक अलग थे खैर बस में बैठे अनिल अश्वेत लोगों ने कुछ नहीं किया हो सकता है कि वे इस भेदभाव की इस कदर आती हों कि उन्होंने विरोध नहीं किया या फिर वे या फिर वे इस वाकये में सहम गए रोजा की गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह अश्वेत समुदायों में फैल गई कई अश्वेत इस किस्म के भेदभाव और अन्याय से आजीज आ चुके थे उत्तरी राज्यों के कई गोरे उनके समर्थन में थे दक्षिण में आर्किन के कस्बे लिटिल रॉक में हुए प्रदर्शन के बाद हाल में ही सरकार ने अश्वेतों और गोरे स्कूलों को पृथक रखने पर पाबंदी लगाई थी बहरहाल समानता के अभियान से जुड़े लोगों को लगा की मोड में विरोध प्रदर्शन करने से देश भर में बदलाव की प्रक्रिया तेज हो सकेगी। मार्टिन से कहा गया कि वह इस अभियान की अगुवाई करें। मार्टिन इस बारे में फैसला नहीं कर पाए वह तो एक पादरी बनकर मोन्डमरी आए ही थे उन्हें लगा कि उन्हें अपने गिरजे के काम को प्राथमिकता देनी चाहिए साथ ही उन्हें यह भरोसा भी नहीं था कि अश्वेत लोग इस अभियान को महीनों तक खींच पाएंगे पर रेवरेंड एवरनेथी ने जो बाद में मार्टिन के करीबी दोस्त बने मार्टिन को अभियान की अगुवाई करने पर करने के लिए मना लिया अध्याय सबसे पहले तो मार्टिन ने यह तय किया कि बस कंपनी पर ही पलटवार करना चाहिए। अभियान की ओर से अश्वेत लोगों को 40,000 पर्चे भेजे गए जिसमें उनसे गुजारिश की गई कि वे बसों का इस्तेमाल बंद कर दे उनका बहिष्कार करें वे अपनी गाड़ियों में दूसरों को बैठाए अश्वेत टैक्सी चालक बस के किराए की राशि पर लोगों को उनके गंतव्य पर पहुंचाने को राजी हो गए ऐसा लगा मानो तरीका काम कर रहा है बहिष्कार के पहले दिन जब मार्टिन शहर में घूमे तो उन्होंने पाया कि केवल कुछ ही लोग बसों में सवारी कर रहे थे भाषण दिया उन्होंने कहा हम इस अलगाव से थक चुके हैं हम इधर उधर लतियाए जाने से थक चुके हैं विरोध के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा है हमने अब तक असीम धीरज दिखा है पर आज रात हम आजादी और न्याय के लिए यहाँ आए हैं इस बैठक में तय किया तय किया गया कि विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक जीत हासिल न हो जाती और अश्वेतों के साथ दूसरे गोरों की नाराजगी भरी प्रतिक्रिया ने मार्टिन को सख्ते में डाल दिया उन्हें फोन और खतों में जान से मार डालने की धमकियां मिलने लगी उनके पिता और दोस्तों ने सलाह दी कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि उनकी जान को खतरा है मार्टिन खुद भी डरे पर विरोध की अगुवाई करना उनकी जिम्मेदारी थी एक रात तो मार्टिन के घर पर बम तक फेंका गया। उस वक्त मार्टिन घर पर नहीं थे पर उनकी पत्नी कोरेटा और बिटिया हमले में बाल बाल बचे इसके बावजूद मार्टिन अपने हमलावरों को माफ करना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि हिंसा से लोगों के दिलो दिमाग को नहीं बदला जा सकता बहरहाल इस विरोध की खबर फैली और दुनिया भर से तमाम लोग अभियान में मदद के लिए आगे आए ऐसा भी आया पर मार्टिन को डर था कि सर्दियों के आने पर बहिष्कार ठप हो जाएगा और अश्वेत लोग बसों का फिर से इस्तेमाल करने लगेंगे बस कंपनी ने मार्टिन के विरुद्ध कानून का सहारा लेने की कोशिश की उन्होंने कहा कि बहिष्कार गैरकानूनी है। मामला अदालत में पहुंचा लगने लगा कि अभियान दबा दिया जाएगा मार्टिन अदालत में बैठे थे पर्ची पकड़ाई उस पर लिखा था कि अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि बसों में अश्वेतों और गोरो को पृथक करना कानून के विरुद्ध मुकदमा जीत गए खुदा ने अमेरिका में आजादी और न्याय के संघर्ष के लिए को चुना है। मार्टिन ने मोंट ग पर आत्मा को चयन है अध्याय साथ मार्टिन अब दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए थे उनके द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों धरणों और आजादी के गीतों को हर जगह दोहराया जाने लगा लॉस एंजलिस में उनकी बात सुनने पच्चीस हजार तो शिकागो में दस हजार लोग इकट्ठा हुए शिकागो में दस हजार लोग इकट्ठा हुए डेट्रॉइड में आयोजित फ्रीडम वॉक में मार्टिन ने चालीस हजार लोगों का नेतृत्व किया मार्टिन अचानक एक आवाज ने टोका चलने का समय हो गया है होटल की बालकनी से झाँक एक व्यक्ति ने कहा मुझे जाना होगा तुमसे बात कर अच्छा लगा बैन बस यह याद रखना की तुम्हें खुद पर भरोसा बनाए रखना है और यह भी की लड़ाई झगड़े से समस्या सुलझिती नहीं है मार्टिन मुस्कुराए मुड़े और उस दिशा में बढ़ गए जहां से आवाज दी गई थी बेन भी पटरी से उठा और मार्टिन को जाते देखता रहा अजीब बात है कि उसने सोचा मार्टिन की कहानी सुनाने वाले इस इंसान का नाम भी मार्टिन है घर लौटते समय यह ख्याल बेन के दिमाग में घूमता रहा कहा गायब थे बेन? पिता कुलों पर हाथ टिका कर खड़े थे वे नाराज लग रहे थे तुम्हें पता था कि हमें एक बेहद जरूरी बैठक में जाना था हम अब हम देर से पहुंचेंगे पिता ने अधी रोक कहा पर बैन जानता था कि वे उसे माफ कर देंगे पता नहीं कैसी बेकार की बैठक होगी बहन ने मन में सोचा वह वहां कतई जाना नहीं चाहता था पर पिता ने कहा था कि वह जरूरी है सोवे वाशिंगटन शहर के केंद्र की ओर बढ़ चले अध्याय आठ वो पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर बढ़ रहे थे बैन की आंखें अचरस से फैलने लगी उसने सोचा आज तो पूरा का पूरा अमेरिका काला और गोरा यहीं इकट्ठा है भीड़ में धक्कम पेल हो रही थी बैन ने पिता का हाथ जोर से पकड़ा उसे डर था कि वह बिछड़ न जाए तब मानो किसी के इशारे से इशारे से उस बड़ी बड़ी भारी भीड़ में चुप्पी छा क्या हो रहा है डैड मुझे भी देखना बैन के पिता ने उसे कमर से पकड़कर उठाया और अपने कंधों पर बिठा लिया बैन ने अचर से सांस खींची वहां हजारों लोग थे होंगे घुमाया जिस ओर भीड़ ताक रही थी तब वह चौक गया क्योंकि भीड़ का ध्यान एक अश्वेत व्यक्ति पर टिका हुआ था यह वही इंसान था जिसने घंटे भर पहले बैन से इतने स्नेह से बात की थी बैन के इस नए दोस्त मार्टिन लुथर किंग ने पोडियम के किनारों को थामा और अपना भाषण शुरू किया मौजूद जनसमूह उनके एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहा था मेरा एक सपना है कि किसी दिन जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर पूर्व गुलामों के बेटे और गुलामों के पूर्व मालिकों के बेटे भाईचारे की मेज पर एक साथ बैठ सकेंगे मेरा एक सपना है कि मेरे चार नन्हे बच्चे एक ऐसे देश में जिएंगे जहां उनकी कीमत उनके चमड़े के रंग से नहीं उनके चरित्र के गुणों से आकी जाएगी जहाँ छोटे अश्वेत लड़के और छोटे गोरे लड़के भाइयों की तरफ हाथ थामे साथ साथ चलेंगे यह वह दिन होगा जब खुदा के सारे बंदे लेट फ्रीडम रिंग यानी आजादी को गूझने दो को नए अर्थ के साथ गा सकेंगे जब तक आजादी को हरेक राज्य के हरेक गांव और हरेक शहर में गूझने देंगे तब वह दिन भी करीब आने लगेगा जब खुदा की औलादें अश्वेत और गोरे एक दूसरे का हाथ थाम उस पुराने निगरों आध्यात्मिक गीत के शब्द गा सकेंगे आखिरकार आजाद हूँ आखिरकार आजाद हूँ या मेरे परवर आखिरकार मैं आजाद हूँ जब मार्टिन लूथर किंग ने अपना भाषण खत्म किया तो बैन ने अपनी नजर अपने इर्द गिर्द दौड़ाई लोग चुप थे कई लोगों की आंखों से आंसू बहकर गालों पर लुढ़क रहे थे ये वही है बैन ने पिता से जोर से कहा मैं उन्हें जानता हूं घर की ओर कदम बढ़ाते हुए बैन ने पिता को मार्टिन लूथर किंग के बारे में बताया जिसने अपने जीवन को बदल डाला था मार्टिन लूथर किंग के साथ आगे क्या हुआ वाशिंगटन में उनके भाषण के बाद राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने मार्टिन को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया जहां उन्होंने 1964 के सिविल राइट्स एक्ट यानी नागरिक अधिकार कानून पर दस्तखत किया इस कानून ने अमेरिका भर में रंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाई इसी साल मार्टिन को नोबे शांति पुरस्कार से नवाजा नवाजा गया मार्टिन ने इसके अलावा भी अश्वेत लोगों के लिए तमाम दूसरी जीतें हासिल की पर तब चार अप्रैल उन्नीस को एक गोरे जेम्स अर्ल रे ने गोली दागकर उनकी हत्या कर दी रे को बाद में कैद कर लिया गया पर अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन मार्टिन की हत्या के साथ खत्म नहीं हो गया 1960 के दशक के बाद कई अश्वेत दक्षिणी राज्यों में मेयर के पद पर चुने गए अमेरिका की सरकार में अनेक अश्वेत प्रतिनिधि हैं कई वकील शिक्षक प्रसारक और बैंकर बन सके हैं इन पदों पर पहले किसी अश्वेत व्यक्ति का होना संभव ही नहीं था अमेरिका में भेदभाव गैरकानूनी है पर इसका मतलब यह नहीं कि वो मिट चुका है पर बीसवीं शताब्दी में शताब्दी में नस्ल के बारे में लोग कैसे सोचते हैं और अश्वेतों के साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए इसे मार्टिन लूथर किंग ने बदलना बदल दिया मार्टिन लूथर किंग उन्नीस से 1968